अमृतवाणी तर्क युक्ति की निस्सारता एक सौ खाली गढ़ुए में पानी भरते समय भग भग आवाज होती है पर गड़ुआ पर भरे जाने पर, पर गड़ुआ भर जाने पर कोई आवाज नहीं होती इसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है वे ही भगवान के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के निरर्थक तर्क वितर्क किया करते हैं किंतु जिसने भगवान का दर्शन लाभ कर लिया है वह शांत और स्थिर होकर दिव्य ईश्वरी आनंद का उपभोग करता है एक साधारण लोग थैला भर धर्म की बातें करते हैं पर उसका रत्ती भर भी जीवन में नहीं उतारते ज्ञानी व्यक्ति बोलते बहुत कम हैं किंतु उनका संपूर्ण जीवन व्यवहार में उतरे धर्म की ही अभिव्यक्ति होता है एक बड़े भोज के समय शुरू में बहुत ही शोरगुल गुल सुनाई देता है पर जब सब पत्तल पर बैठ जाते हैं तो होल्ला बहुत कुछ घट जाता है फिर जब पूड़ी सब्जी परोस दी जाती है और लोग खाने लग जाते हैं तब शोर बहु बाहर आना कम हो जाता है जब मिठाइयाँ परोसी जाने लगती है तो आवाज़ और भी कम हो जाती है और अंत में जब दही की बारी आती है तब केवल सब सब की आवाज़ सुनाई देने लगती है फिर भोजन के बाद निद्रा तब तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है मनुष्य ईश्वर के जितने निकट आता है तर्क विचार और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उतनी ही घट जाती है जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं तब तर्क विचार आदि का शोरगुल पूरी तरह शांत हो जाता है यह मानो निद्रा की स्थिति है निद्रा अर्थात समाधि ईश्वर के साथ युक्त होने की दिव्य आनंदमय अवस्था एक सौ मधुमक्खी जब तक गुनगुन -गुन करती हुई फूल के चारों ओर मडराती रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला है अगर एक बार उसे मधु मिल जाए तो फिर उसका गुनगुनाना रुक जाता है और वह शांत होकर फूल पर बैठ मधुपान करने लगती है इसी तरह मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता रहता है तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्मामृत का स्वाद नहीं मिला है एक बार यदि वह उस अमृत का स्वाद चख ले तो फिर वह शांत हो जाता है 155 जो थोड़ी अंग्रेजी सीखने लगता है वह अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है परंतु जो अच्छी तरह अंग्रेजी जानता है वह अपनी भाषा में बातचीत करते समय अंग्रेजी शब्द कभी नहीं लगाता यही बात धर्म जगत में भी लागू होती है एक बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो हो की आवाज़ सुनाई देता है स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई पड़ता तब तो स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग सौदा कर रहे हैं और कह रहे हैं सामान लो पैसे दो आदि इसी भांति जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर होता है तब तक वह व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है परंतु एक बार जब वह धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुँच जाता है तब उसकी सारी तर्क युक्ति और चर्चाएँ बंद हो जाती हैं और उसे ईश्वर के स्पष्ट रूप का ज्ञान हो जाता है एक सौ संतावन गर्म घी से कच्ची पूड़ी छोड़ने पर गरम घी में कच्ची पूड़ी छोड़ने पर कल कल की आवाज़ होती है पर पूरी जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे आवाज़ कम होती जाती है और जब वह पूरी तरह पक जाती है तब तो आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है इसी तरह थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर मनुष्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारा बाह्य आडम्बर समाप्त हो जाता है एक वृथा तर्क मत करो तर्क करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा सकते जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य अपनी गलतियों को समझ पाता है